बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर अंठानबे भाग एक सत्य में वजहते सूत्र संदर्भ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 गौतम ने मनुष्य की और मनुष्य के द्वारा चैतन्य की परम प्रतिष्ठा की थी इस सबसे रूढ़िवादी दखियनुष धर्म के नाम पर भांति भांति की शोषण में संलग्न प्रकार प्रकार के पंडित पुरोहतों और तथाकथित धर्मगुरुओं में किसी भी भांति गौतम को बदनाम करने की होड़ लगी थी उन्होंने एक सुंदरी परिव्राजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वह बुद्ध की आकीर्ति फैला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 तो चाहे बुद्ध हो चाहे कृष्ण हो चाहे क्राइस्ट हो जब भी कोई व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध हुआ है तो यह आश्चर्यजनक घटना घटती है कि सारे मंदिर सारे मस्जिद सारे गुरुद्वारे उसके विरोध में हो जाते हैं। ये मंदिर ये मस्जिद ये गुरुद्वारे आपस में कितने ही लड़ते हो लेकिन जब कोई बुद्ध पैदा होता है तो उससे लड़ने के लिए सब सांत हो जाते बहुत से संप्रदाय थे भारत में जब बुद्ध का जन्म हुआ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 तो पतन तो हुआ नहीं अब तुम कहते हो कि हां यह आदमी पहले संत था अब भ्रष्ट हो गया है और जब भी भ्रष्ट होने की बात तुम्हारे ख्याल में आती तब किसी ना किसी तरह काम वासना से जुड़ी होती काम वासना से ही क्यों तुम्हारे भ्रष्ट होने का भाव जुड़ा है जब भी तुम कहते हो फला आदमी अनैतिक है तो तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता है कि अनैतिक मतलब किसी ना किसी तरह काम के जगत में भ्रष्ट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 कोई बुद्ध पर ये दोष तो नहीं लगाता कि स्नान करते पाए गए क्योंकि स्नान को हम स्वीकार करते हैं लेकिन अगर तुम अस्वीकार कर दो स्नान को तो दोष पकड़ में आ जाएगा जैन है दिगंबर जैन है वो मानते हैं कि मुनि को स्नान नहीं करना चाहिए मुनि क्यों स्नान करे ये तो संसारी जन स्नान करते यह तो शरीर को सुंदर स्वच्छ बनाने की जिनकी आकांक्षा है वो स्नान करते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 और कोई अगर तुम्हारी बदनामी करे तो उसे यह करनी पड़ेगी कि ये सज्जन स्नान नहीं करते स्नान करते हैं इसमें क्या बदनामी लेकिन जैन मुनि दिगंबर जैन मुनि की बदनामी हो जाती श्वेताबर जैन मुनि दत्तोन नहीं करता नहीं करना चाहिए तो श्वेतांबर जैन मुनि या साध्वियों के संबंध में बदनामी चलती कि फलाने के वस्त्रों में टूथपेस्ट छिपा हुआ पाया गया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 मुंह साफ इत्यादि तो वे लोग करते हैं जिनका शरीर में रस है यह शरीर तो सड़ा गला है इसको साफ सुथरा क्या करना है यह तो मरी जाएगा मिट्टी में मिट्टी गिर जाएगी इसको क्या दतून करनी है? जिस चीज के भी प्रति तुमने दमन किया उसका परिणाम अंततः यह होगा कि उस चीज को तोड़ने की बात पाप मालूम होने लगेगी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 चलो रात ना पिएंगे दिन ही पिएंगे मगर पानी पीना तो पड़ेगा श्वास तो लेंगे अनिवार्य काम वासना इस तरह की अनिवार्य वासना नहीं है काम वासना पर तुम्हारा जीवन निर्भर नहीं काम वासना के बिना तुम मरना चाहोगे काम वासना के बिना तुम्हारे बच्चे पैदा ना होंगे यह सच है काम वासना के बिना